कोई पास कोई फिर खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है कोई हो बाबू समझे क्या लाला समझे क्या खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई नमस्कार दोस्तों हमने एक बात कही का अगला एपिसोड लेकर आपके सामने आ गया हूं और आज के एपिसोड में आ, अपना एक वादा आपसे पूरा करूंगा पहली बात तो ये दूसरी बात ये आपको बतानी है कि मैंने जैसा आपसे कहा था कि मेरा एक ट्विटर हैंडल है एट हमने एक बात कही एच यू ई के बी ए टी के एच आई तो आप अपना कोई भी रिएक्शन और अपने मन की बात या अपनी कोई डिमांड या कोई सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वादा करता हूं कि आपका सवाल मिलने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा उसका जवाब जरूर दूंगा अब चूंकि ये सब बातें मेरी अपनी जिंदगी से संबंधित हैं तो जरूरी नहीं कि इसमें कोई ऐसा ऐसी सीख या पाठ कोई मिले मैं केवल अपने अनुभव और किसी भी विशेष परिस्थिति में मैंने जो किया मैं उसको ईमानदारी से आपके साथ साझा कर रहा हूं देखिए हर व्यक्ति निर्णय अपने समसामयिक जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार लेता है तो मैंने भी उसी प्रकार से निर्णय लिए परंतु कभी कभी क्या होता है कि समय आपको सिखाता है कि भाई ये निर्णय जो आपने उस समय लिया था इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता था यानी कि यह निर्णय किसी और रूप में भी लिया जा सकता था अगर आप मेरी प्रिय थ्योरीज के ऊपर ध्यान देंगे तो मैं पैरेलल वर्ल्ड्स की थ्योरी पर अक्सर बात करता हूँ यानी कि पैरल यूनिवर्सेज चल रहे होंगे तो उस पैरल यूनिवर्स में हो सकता है कि मैंने ही वो निर्णय कुछ और लिया होता और अगर वो निर्णय कुछ और लिया होता तो उसका परिणाम कुछ होता और जीवन की धारा किसी और और मुड़ गई होती मगर खैर तो मैं यहां पर आपसे केवल ये निवेदन करूंगा कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही है या गलत है मगर मैंने अपने जीवन में बहुत से निर्णय आपकी तरह ही जैसे आपने लिए होंगे उसी तरह से मैंने भी लिए और कुछ निर्णय ऐसे थे जो कि क्वेश्चनेबल है प्रश्नीय है क्वेश्चनेबल की हिंदी शायद प्रश्नीय ही होगी यानी कि उन पर सवाल उठाए जा सकते हैं तो आज मैं आपसे एक ऐसे ही ईमानदारी से कहे गए बात के बारे में बताऊंगा और जो कि मेरा निर्णय था मतलब मैंने जानबूझकर कहा वैसा तो अब आप बताइएगा कि सही था गलत था और उससे जो जीवन में परिवर्तन हुए वो क्या थे मगर खैर चलिए तो आज की बात शुरू करते हैं ये बात तब की है जबकि मेरी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी मैं उस समय तक एमएससी कर चुका था और बेकारी का लगभग एक साल भी बीत चुका था और मैं शिद्दत से हर पोस्ट के लिए अप्लाई किया करता था देखिए यह बात मैं आपको बता रहा हूं सन 1974 की तो 1974 में पोस्ट्स जो थी वो टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स पेज के बाद आया करती थी उस समय तक एंप्लॉयमेंट न्यूज निकलना शुरू नहीं हुआ था और विभिन्न तरह की वैकेंसीज निकला करती थी तो साहब एक दिन हमने एक वैकेंसी देखी भारतीय वायुसेना की इंडियन एयरफोर्स में मेट ऑफिसर यानी मिटोरोलॉजिकल ऑफिसर जिसके लिए जरूरत थी एमएससी फिजिक्स की और उसमें भी एमएससी फिजिक्स सेकेंड डिवीजन तो भैया मेरी तो एमएससी फिजिक्स में सेकेंड डिवीजन ही थी तो मैंने साहब सोचा कि भाई इसमें अप्लाई करना चाहिए साहब अप्लाई कर दिया क्योंकि उसमें उम्र भी 20 वर्ष की थी तो 20 वर्ष की लिमिट में भी था यानी कि मैं सब तरह से उसमें क्वालिफाई कर रहा था तो साहब अप्लाई कर दिया तो अब ये तो मुझे पता था कि इसमें इंटरव्यू होगा क्योंकि उसमें कोई रेटिंग टेस्ट की बात नहीं की गई थी उसमें कहा गया था कि इंटरव्यू होगा अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको तीन से चार दिन इंटरव्यू में लगेंगे और आपको आने जाने का द्वितीय श्रेणी का यानी सेकंड क्लास का भाड़ा दिया जाएगा मैं साहब बहुत खुश हुआ मैंने कहा भाई यह तो बड़ी अच्छी बात है हार लगे ना फिट करी यानी कि आ, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने में सिवा एक साधे कागज के और कुछ आवश्यकता ही नहीं थी और एक उस समय शायद एक रुपए या दो का टिकट लगता था वो टिकट लगाइए और भेज दीजिए अब साहब हमने उसको भेज दिया जब वो चला गया तो उसके बाद तो हम अप्लाई करते रहे और भूल भी गए कि कभी उसके लिए अप्लाई किया था एक दिन साहब एक खाकी रंग का लिफाफा घर पे आ गया उस खाकी रंग के लिफाफे में एक पत्र था आ, क्या बोलते हैं उसको स्टेंसिल पर बना हुआ मतलब वो क्या उसका नाम होता था मुझको नहीं याद है वो एक मशीन जिसमें स्टेंसिल काट के और उस पर भर के भेजा जाता था तो उस पत्र में वो आधा पेज था वो पूरे पेज भी नहीं इस्तेमाल किया था भारतीय वायु सेना ने आधे पेज के पत्र में लिखा हुआ था कि आपका इंटरव्यू देहरादून एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड नंबर मुझे नहीं ख्याल है हो सकता है शायद नंबर चार था या नंबर एक था तो वहां पर है और आ, आप जो है इतने बजे प्लेटफॉर्म नंबर एक शायद था प्लेटफॉर्म नंबर एक देहरादून पर पहुंच जाइए और वहां से आपको ले जाया जाएगा यार हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब ये कैसा इंटरव्यू है जहां पर कि आपको स्टेशन पे पहुंचना है कोई इंटरव्यू की जगह पर नहीं पहुंचना है मगर खैर हमारा तो अनुभव ज्यादा था नहीं इंटरव्यू देने का तो साहब हम चले गए वहां पर हम इंटरव्यू देने के नाम पर माताजी पिताजी ने बड़ा मतलब अच्छी तैयारी वैयारी कराने के लिए पूछा कि भाई बताओ पढ़ाई लिखाई कर ली तुमने हमने कहा साहब पढ़ाई लिखाई तो कर ली मगर इस इंटरव्यू में कुछ सामान की जरूरत है उन्होंने कहा बताओ क्या सामान की जरूरत है तो साहब हमने कहा कि साहब इसमें उन्होंने कहा एक सफेद रंग का नेकर एक सफेद रंग की टी शर्ट और आपको पास कुछ सफेद जूता होना चाहिए तो हमें साहब वो खरीदना है तो उन्होंने कहा ठीक है अब देखिए साहब हम तो जमाने से ही उसी कद काठी के थे कि हमारे नाप का नेकर बाजार में तो मिलता नहीं तो हमें तो सिलवाना ही था तो खैर साहब हम लोग के एक दर्जी साहब थे उन दर्जी साहब से कहा गया एक भैया नेकर सिलवा दो तो उन्होंने कहा नेकर अब आप इतने आगे पढ़ाई लिखाई कर चुके अब नेकर क्या करें पहन के हमने कहा नहीं साहब हमें इंटरव्यू के लिए जाना है बोले अरे भाई इंटरव्यू के लिए लोग पतरून कोट पैंट सिलवाते आप नेकर सिलवा रहे हैं खैर साहब हम भैया नेकर उन्होंने सिल दिया हमारा बोले कितना लंबा हमने कहा भाई अभी ये लंबा गिम्बा तो हम नहीं जानते जितना भी लंबा होता हो उतना लंबा बनाइए तो उन्होंने जो भी लंबाई सोची अपने हिसाब से बना करके उन्होंने वो नेकर हमको दे दिया तो वो बिल्कुल साहब मैं आज आपको बता सकता हूं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले जैसे नेकर होते हैं उस टाइप का बना था वो तो वो नेकर हमने ले लिया भैया सफेद नेकर बन गया एक सफेद मोजे हमें दो जोड़ी मिल गए एक जोड़ी जूता मिल गया वो कपड़े वाला जो था वो उस समय बीएससी कंपनी होती थी उसका जूता खरीद लिया गया और साहब एक सफेद टी शर्ट भी खरीद दी गई हमारे लिए टी शर्ट अच्छी महंगी टी शर्ट थी हमको याद है अभी भी कि वो महंगी टी शर्ट खरीदी गई थी क्योंकि वो टी शर्ट जो थी कोई सस्ती कहां मिलती है ये हम लोग को पता नहीं था तो खैर अब साहब वो सब खरीद के और साहब बनारस से देहरा एक्सप्रेस देहरादून एक्सप्रेस यानी जो थी वो टेन डाउन जो थी उसमें तो जगह नहीं मिली मगर एक देहरादून एक्सप्रेस बनारस से चलती थी बनारस देहरादून वो वो मेरे ख्याल से उसको कुछ बड़ी बड़ा गंदा सा नाम था उस गाड़ी का ऐसे तो देहरादून एक्सप्रेस नाम था मगर उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो गाड़ी बड़ी थर्ड रेट मानी जाती थी क्योंकि वो नाम की तो एक्सप्रेस थी मगर चलती पैसेंजर की तरह थी और देहरादून एक्सप्रेस यानी जो देहरा एक्सप्रेस जो टेंडाउन होती थी उसकी तुलना में यह गाड़ी कम से कम आठ से दस घंटे ज्यादा लेती थी उस सफर में खैर साहब हमें क्या करना था हमें तो जाकर टू टायर वो थ्री टायर में सो जाना था तो हम साहब वो गाड़ी यहाँ चली बनारस से बारह एक बजे दिन में जब भी चलती थी और साहब हम जाकर उसमें सो गए और भैया सो गए सोए तो क्या मतलब चलिए ऐसे थोड़ी आ, मतलब किताब उताब ले गए थे नॉवल उविल ले गए थे वो सब पढ़ते उड़ते पापा आए थे छोड़ने के लिए उन्होंने कुछ पत्रिका उत्रिका भी खरीद दी थी मुझे याद है कि वो कॉम्पिटिशन मास्टर वगैरह भी थी हमारे पास तो वो सब लेकर के साहब हम बैठ गए भैया इंटरव्यू के लिए पहुंच गया भैया देहरादून स्टेशन पे जब पहुंचे तो पता चला कि जब सब गाड़ी उड़ी चली गई तो अब जहां पर दो तीन लोग खड़े दिखाई पड़े अपना बिस्तर बंद और अटैची उटैची लिए हुए तो पूछा भैया आप कौन हैं तो उन्होंने बताया साहब हम फलाने हैं एक ने बताया हम फलाने हैं तो ऐसे करके वहां पर हमको तीन चार लोग मिल गए तो उसमें से एक सज्जन जो थे वो तो बनारस से ही आए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वो एमएससी फिजिक्स थे मगर हमसे एक साल या दो साल पहले के तो भैया वो मिल गए अब साहब उनसे बातचीत शुरू हो गई तो पता चला कि वो हमसे सीनियर थे और वो भी क्विंस कॉलेज के पढ़े हुए थे अब देखिए दो साल आगे थे और उस वक्त तो पूरे दिमाग दिलो दिमाग पे कॉलेज का माहौल यानी यूनिवर्सिटी का माहौल छाया हुआ था तो दो साल सीनियर का मतलब काफी बुजुर्ग लगते थे हमको वो तो द्विवेदी जी नाम था उनका और साहब द्विवेदी जी जो थे उनसे बातचीत हुई ठीक है भाई चलिए हो गया उसके बाद और भी एक दो लोग थे तो पूछा कि भाई आप भी इंटरव्यू देने आए हैं बोले हाँ साहब वो लोग कहीं और के थे कहीं बीच के लखनऊ पिकनऊ ऐसे कुछ थे तो अब साहब उनसे भी बातचीत हो गई तो अब हम लोग चार पांच लोग वहां पर इकट्ठे हो गए अब साहब सुबह का टाइम था ये सब हम लोग सात आठ बजे तक थे और 11 बजे दिन में वो इंटरव्यू के लिए ले जाने के लिए सवारी आने वाली थी अब हम लोग अपने दिल में कल्पना कर रहे थे कि मैं पता नहीं कैसी क्योंकि सबके सब के पहली बार आए थे वो उस तरह का इंटरव्यू देने हम लोग को पता ही नहीं था कि इंटरव्यू में होगा क्या और साला तीन दिन तक वो क्या हमारा करेंगे तीन चार दिन क्या इंटरव्यू करेंगे हम लोग यही सोच रहे थे मतलब इसी विचारों विचार, विचार विमर्श में पड़े हुए थे अब देखिए बात यह है कि यह साल चौहत्तर है और गूगल बाबा उस समय तक जन्म नहीं ले थे तो अगर गूगल बाबा ने जन्म लिया होता या हम लोग किसी बड़े शहर के रहने वाले होते तो शायद हम लोगों को इतनी उत्सुकता और इतनी विचित्रता नहीं महसूस होती मगर हम लोग तो मग्घे टाइप के थे मग्घे मतलब मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूं मग्घे मतलब ऐसे लोग जो कि अगर देखिए अगर जो आप कहना ही चाहेंगे तो आप उसको कूपमंडूक कह लेंगे आप तो बड़े मतलब अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और कूपमंडूक कह देंगे मगर कूकमंडूक तो वो होता है जो कुएं में रहता हम लोग कुएं कुएं में नहीं रहते थे हम लोग रहते थे बनारस जैसे बड़े शहर में मगर हमारी आंखों के आगे पट्टी थी पट्टी इन देंस कि हम भैया बनारस के बाहर की दुनिया के बारे में हम उतना ही जानते थे जितना टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार हमको बता देता था यानी हम लिटोरल स्टेट्स के बारे में बात कर सकते थे मगर अगर आप हमसे पूछते कि भैया मदुरई के बारे में बताओ तो हम नहीं बता पाते कहे कि मदुरई जो है वो हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में आता ही नहीं था अच्छा आज भी आपको सच बताएं उस जमाने की पढ़ी लिखी बातें ये है कि आज भी आप हमसे पूछिए तो हम बता ना पाएंगे कि हमारी सातों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का नाम क्या है और अगर नाम मान लीजिए बता भी देंगे तो उनकी राजधानियां और अगर राजधानियों बता देंगे तो हम उनका लोकेशन तो नहीं है बता पाएंगे तो अब मतलब ये आपसे ईमानदारी से, से इसलिए बता रहा हूं कि वो पांचों मग्घे जो वहां इकट्ठे थे अब हम लोग अपनी अपनी लंतरानियां हांक रहे थे कि भाई पांच दिन के इंटरव्यू में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो खैर अब कुछ भी अंदाजा नहीं था ग्यारह बजे साहब एक साहब आए फौजी वर्दी पहने हुए और उन्होंने कहा कि हे आप लोग इंटरव्यू देने आया है हम लोग बोले हां साहब आया है आ जाओ अब हम लोग जो थे भैया अपना अपना सामान उठाया और आगे बढ़े जब आगे बढ़े तो एक तो फौजी ट्रक खड़ा हुआ था उन्होंने कहा चढ़ जाओ अब यार चढ़ जाओ ट्रक पे कहां से चढ़ जाओ तो पीछे का फल्ला उन्होंने खोल दिया खैर साहब हम लोग किसी तरह लथड़ पथड़ करके चढ़ गए जब चढ़ गए तो उसके अंदर अब कुछ बैठने को बेंच भी नहीं थी तो हम लोग उनकी तरफ देखा उन्होंने पीछे का फट्टा बंद किया और भैया आगे चले गए मतलब वो ड्राइवर साहब थे या ड्राइवर के साथ थे अब हम लोग को लगा कि अब इसका मतलब यह है कि भाई अपने अपने बक्से अटैची पे बैठ जाओ और ट्रक चले तो उस तू चलेगा अच्छा साहब हम लोग बैठ गए अब हम लोग को मतलब कम से कम मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि साहब मुझे तो ट्रक पर बैठने का कोई ऐसा अनुभव था नहीं मगर तब भी मैंने सावधानी के तौर पे फट्टे के पास वाली जगह ली थी तो मैंने एक हाथ से फट्टे को पकड़ लिया हमारे जो जिनका मतलब जिनका मैं नाम ले रहा हूं द्विवेदी साहब जो थे द्विवेदी साहब बीच में बैठ गए थे तो वो उनको लगा था कि यार बीच में बैठना ज्यादा सुरक्षित है मगर जैसे ही ट्रक चला वो भचाक से नीचे गिरे क्योंकि ट्रक चला और वो अरे अपना न्यूटन साहब का नियम भाई जो चीज रुकी है रुकी रहना चाहती है चलती है चलती रहना चाहती है तो वो न्यूटन साहब के नियम के हिसाब से उनका शरीर जो था वो रुका रहना चाहता था मगर तो ट्रक जो था वो चलना चाहता था तो शरीर जो रुका रहना चाहता था लुढ़क गया अब लुढ़क गया तो बेचारे नीचे गिर पड़े अरे यार अब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नीचे गिर पड़े हो पहले ही उनको लगा कि अरे यरे तो कपड़े से पड़े सब गए मगर खैर कोई बात नहीं उठ के फिर बैठ गए बाकी इसी तरह से हमारे जो बाकी तीन चार साथी थे वो भी ऐसे ही लथल पथल हुए मगर खैर ट्रक जो था अपना घूमता फिरता घूमता फिरता एक जगह पहुंच गया हम लोग देख रहे थे कि यार ये ट्रक तो कैंटोनमेंट इलाके में घुसा और फिर किसी गेट के अंदर जाके वहां जाके जब उसने खड़ा किया तो अब हम लोग खड़े हम लोग खड़े हैं कि भाई अब कोई खोलेगा तो हम लोग नीचे उतरेंगे तो फिर आवाज आई अरे उतरते क्यों नहीं हो भाई तुम लोग हम लोग साहब उतर गए किसी तरह वो कूद के नीचे उतरे हम लोग को ये भी ना समझ आया कि भैया ये फट्टा खोल लेना चाहिए कि पहला आदमी कूद जाए वो फट्टा खोल दे बाकी लोग मगर सब आदमी फट्टे के ऊपर से कूद, कूद कूद के किसी ने ऊपर से सामान पकड़ा दिया खैर साहब हम लोग आ गए अब आपको बता इसलिए रहा हूं इतने विस्तार से कि आप ये समझ लीजिए कि हम लोग उस समय तक ये नहीं समझ पाए थे कि भाई ये सब भी इंटरव्यू के लिए जांचा जा रहा है मतलब बाद में हम लोग को यह बात पता चली तो हम लोगों का एक्चुअली निर्णय तो शायद उसी समय हो गया कि ये सब ये सब के अंदर ना तो शरीर में एजिलिटी है और ना इनके अंदर कोई टीम स्पिरिट या क्या बोलते हैं उसको अरे बा, मतलब स्थिति को समझने की और इसकी कोई भावना है अब हम समझ सकते हैं कि भाई अगर हमने उतर के एक आदमी ने फटाक से दरवाजा फट्टा खोल दिया होता तो हम लोग के अंदर ये दिखाई पड़ता कि भाई इनके अंदर कुछ है मतलब नई चीज खोजने की कुछ भावना है खैर साहब अब वो हो गया भैया उसके बाद साहब हम लोग नंबर लगा सबको एक एक चेस्ट नंबर मिल गया चेस्ट नंबर ये हुआ कि भाई आपको ये नंबर लगा के घूमना है तो हमको साहब चूंकि हम शायद सबसे कम उम्र के थे तो हमको चेस्ट नंबर एक मिला वन उसके बाद साहब हम लोग को बैरक अलॉट हो गई हम लोग बैरक में चले गए बैरक में बिस्तर पड़े हुए मतलब चारपाइयां पड़ी थी यह हुआ कि भाई अपना बिस्तर लगाइए इस पर और सो जाइएगा तो हम लोगों ने पूछा भाई आज क्या करना है बोले आज आप लोग का साइकोमीट्रिक टेस्ट होगा अब साहब साइकोमीट्रिक टेस्ट के लिए हम चले गए तो साइकोमीट्रिक टेस्ट से पहले क्या हुआ कि हम लोग एक कमरे में ले जाए गए हम लोग मतलब मैं अब इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पांच के साथ साथ और पंद्रह बीस लोग आ गए थे कोई दिल्ली से आए थे कुछ और मतलब उत्तर भारत के लोग थे वो तो साहब वो हम लोगों को एक बड़े हॉल में ले जाया गया और वहां पर बैठाया गया और एक सज्जन आए वो बोले कि साहब देखिए मैं जो है यहां पर कुछ है अधिकारी हूं और मैं आप लोगों को इस इंटरव्यू का प्रोसीजर समझा देता हूं और उन्होंने हम लोग को प्रोसीजर समझाया कि इस इंटरव्यू में तीन हिस्से होते हैं पहला हिस्सा होता है साइकोमीट्रिक टेस्ट जहां पर कि हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप लिख करके उनका जवाब देंगे ठीक बोले और दूसरा हिस्सा होता है ग्रुप टेस्टिंग बोले ग्रुप टेस्टिंग के लिए आप लोगों को एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर अलॉट कर दिए जाएंगे और वो ये देखेंगे कि आप लोग मैदान में कैसा परफॉर्म करते हैं कस ये भी ठीक है बोले और उसमें ग्रुप टेस्टिंग में आपके कई टेस्ट होंगे और उसके बाद आपका फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होगा पर्सनल इंटरव्यू आप लोगों का प्रेसिडेंट साहब लेंगे और जो आप लोग का रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट इन तीनों को मिला के बनेगा ठीक है ये बात भी सही है बोले और हमारा ये जो बोर्ड है यह केवल रिकमेंडिंग बोर्ड है यानी इसको बोलते हैं रिकमेंडिंग बोर्ड और जो मेरिट बनेगी वो सब रिकमेंडिंग बोर्ड्स के हिसाब से मेरिट बनेगी और तब सेलेक्शन होगा बोले देखिए सामान्य तौर पर हमारे रिकमेंड करने का मतलब यह है कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं ओ एल है हमारा मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में सफल होंगे नहीं होंगे या आप अच्छे आदमी हैं या अच्छे अफसर हैं नहीं है नहीं इसका कोई मतलब नहीं हमारा सिर्फ ये मतलब है बोले कि हमारे यहाँ पर जो लोग नहीं भी सेलेक्ट होते हैं वो बाद में बड़े उच्च अधिकारी भी बने हैं बोले मगर हमारी जो पैरामीटर्स हैं यानी हमारी जो क्वालिटीज हैं हम उसके हिसाब से आपको लेते हैं हमने कहा ठीक है साहब अब देखिए अब मैं आज, आज आपसे ये बात कह सकता हूं कि जब उन्होंने ये सब बातें कही तो उस समय तो हमें ये सब बातें नहीं समझ में आईं क्योंकि हमें लगा कि भैया इंटरव्यू में अगर पास हुए तो हम अच्छे हैं फेल हुए तो बुरे हैं मगर अब आज समझ में आया कि फौजी अधिकारी के लिए एक सर्टन सेट ऑफ क्वालिटीज चाहिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो सेट ऑफ क्वालिटी सिविलियन अधिकारी से अच्छी हैं या बुरी हैं मैं सिर्फ यह कहूंगा जो कि सिविलियन अधिकारी से फर्क होती है यानी कि एक फौजी अधिकारी के अंदर ऐसे गुणों को निहित होना चाहिए यानी उसके अंदर होने चाहिए कि वो गुण जन्मजात हो यानी या उसके अंदर अंतर्निहित हो उसके अंदर इंटरनलाइज हो वो गुण एक्चुअली पैदा नहीं किए जा सकते हैं ऐसा उनकी धारणा थी कि हम इस इंटरव्यू के दौरान वो गुण चेक कर लेंगे और वो गुण चेक करने के लिए उनके पास तीन तरीके थे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट था जिससे वो आपके मनोभाव को देखते और दूसरा टेस्ट था कि वह ग्रुप टेस्टिंग में देखते कि आप मैदान में कैसा करते और तीसरा इंटरव्यू में वो सवाल जवाब करते अब मैं इसके बारे में आपसे फिर आगे बात करूंगा मगर अब मैं आपसे बता दूं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में जहां जिसका मैंने जिक्र अपने पिछले एपिसोड में किया था तो पर्सनल इंटरव्यू में लगभग मेरे ख्याल से मैं यही कह सकता हूं कि इससे ज्यादा लंबा यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू से ज्यादा लंबा पर्सनल इंटरव्यू कोई और नहीं होता इंटरव्यू 45 मिनट से लेकर एक घंटे तक का हो सकता है और मैं आपको यह बता दूं कि उस समय उस 1974 के साल में मेरा पर्सनल इंटरव्यू एक घंटे का हुआ प्रेसिडेंट साहब थे तो भैया हम पहुंचे पर्सनल इंटरव्यू के लिए जब हम पर्सनल इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो उन्होंने हमसे सवाल जवाब शुरू किए और सवाल जवाब करते करते करते करते उन्होंने कुछ सवाल फिजिक्स पे पूछे कुछ सवाल मैथ्स पे पूछे कुछ सवाल हमारे मतलब क्या हमने पढ़ाई की और कैसे स्कूल में रहे कैसे हमारे दोस्त थे और हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और वगैरह वगैरह इस तरह के सवाल वो हमसे पूछते रहे यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि हम उस इंटरव्यू देने तक यानी वो शायद हमारी जिंदगी का पहला या दूसरा या तीसरा इंटरव्यू था तो उस इंटरव्यू को देने तक हमें यह नहीं मालूम था कि इंटरव्यू में सारी बातें सच नहीं कही जाती तो हम आपसे सच बताते हैं कि हमें झूठ बोलने की आदत कम है यार ऐसे नहीं है कह दें तो गलत बात हो जाएगी झूठ तो बोलने की आदत है मगर थोड़ी कम है और इंटरव्यू में तो हम झूठ नहीं ही बोलना चाहते थे उस समय तो एक बार उनके एक सवाल के जवाब में यानी कि हमारे मुझको लगता है कि सारे जवाब जो थे वो सही ही जा रहे थे उन्होंने हमसे पूछा एक सवाल कि भाई आप यह बताइए कि आपको जब खाली समय होता है बोले मैं आपकी हॉबीज नहीं पूछ रहा बोले हॉबीज के बारे में तो हम लोग बात कर चुके बोले अगर आपके पास घर में खाली समय होता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं तो अब साहब हम तो आपको सच बता रहे हैं कि हम तो ईमानदारी से जवाब दे रहे थे हमने कहा साहब हम उस समय चाहते हैं कि अपनी मां की मदद करें तो उन्होंने कहा आप आपको मदद कैसे करना चाहते हैं हमने कहा साहब चूंकि हमारी मां काम करती है नौकरी करती है तो उनके साथ घर में समय बिताने का मौका कम मिलता है तो हम यह कोशिश करना चाहते हैं कि वो जहां भी रहें हम वहां पर उनकी कुछ मदद कर सकें और वो कहां रहें नॉर्मली वो उस समय कहीं रसोई में या चौके में या कुछ घरेलू काम निपटाने में रहती हैं तो साहब हम उनकी मदद करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने खाली समय में रसोई में मां की मदद करना चाहते हैं मैंने कहा मुररलेस ऐसा ही समझ सकते हैं भैया इसका उन्होंने क्या मतलब निकाला वो तो मैं बाद में समझ पाया हूं मगर उसके बाद वो मुझसे यही इस पर जुट गए पूछने लगे कि अच्छा तो बताइए फिर आपको खाना बनाने के बारे में क्या जानते हैं आप साहब हमें लगा कि भाई ये तो हमारी तारीफ की बात है तो हमने थोड़ी बहुत जो हमें जानकारी थी उस समय तक वो बता दिया बोले कि और फिर हमने उनको समझाना शुरू किया कि साहब देखिए सब्जी काटने में जो है वो ये कला का इस्तेमाल होता है और धोने में ये कला का इस्तेमाल होता है और भूनने में ये कला का इस्तेमाल होता है और मसाले में देखिए हम अपना उस समय में भी हम थोड़ा साइंस और क्या बोलते हैं मैनेजमेंट हालांकि उस समय तक पढ़ा नहीं था मगर साइंस और मैनेजमेंट की तकनीकें जो थीं वो हम खाना बनाने में लगाने में थोड़ा आ, महारत रखते थे और मतलब आज भी महारत है ऐसा नहीं मगर उस समय उस महारत को हम समझते थे कि ये कोई बड़ी खास बात है और साहब हम उसको जोर शोर से बताने लगे अब भैया जब हम ये सब बता रहे थे तो अब आपसे बता सकते हैं कि उन साहब के चेहरे जो पर जो रंगत थी वो धीरे धीरे बदलने लगी यानी पहले जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो मुस्कुराहट अब मैं समझ सकता हूं कि वो खिन्नता में परिवर्तित हो गई अब देखिए अब आज की तारीख में तो मैं यही कह सकता हूं कि मुझे लगा उनकी उन्होंने यह सोचा कि यह लड़का जो है ये पढ़ने लिखने में तो ऐसे ही पौने बाईस है और इसके अंदर स्त्रैण गुण ज्यादा है तो मैं आपसे बता रहा था ना कि देखिए वो तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज मैनली क्वालिटीज ढूंढ रहे थे और यहां वाले फीमेली क्वालिटीज नजर आ रही थी यानी कि फीमैनली क्वालिटीज नजर आ रही थी तो अब देखिए आज तो भारतीय वायुसेना में भी और सेना में भी महिलाओं की मत भर्ती होती है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन महिलाओं के अंदर मैनली क्वालिटीज होंगी मगर भैया उन्होंने संभवतः हमारी वो फीमैनली क्वालिटीज देख ली और उसके चलते जो था जब रिजल्ट आया तो साहब हम बिल्कुल निश्चित रूप से फेल हुए हाँ मैं आपको ये बता दूं कि साइकोमीट्रिक टेस्ट में देखिए हमको अलग अलग तो बताया नहीं गया मगर मैं ये बता सकता हूं कि साइकोमीट्रिक टेस्ट में मैं फेल नहीं हुआ हूंगा और ये बाद के आपको जब घटना बाद की बताऊंगा तब उस समय इसका और विवरण दे सकता हूं मगर या दे दूंगा मैं बताऊंगा आपको मगर यहां पर आपको यह बता दूं कि जब यह सब हुआ ना तो मैं उस समय डेफिनेटली ग्रुप टेस्टिंग यानी कि जो फील्ड वर्क था वहां पर मैं बहुत बेहद कमजोर था और उसके साथ ही, ही जो मतलब जो इंटरव्यू हुआ पर्सनल इंटरव्यू उसमें भी मुझे लगता है कि उन साहब ने मेरे इन इन जो गुण है मेरे मतलब अवगुण जो हैं उनको उन्होंने ज्यादा बड़ा करके देखा और साहब ऑब्वियसली फिर तो असफल हो ही गया तो भैया ये है मेरी असफलता की कहानी क्योंकि अब पैरल यूनिवर्स में आप देखें मान लीजिए मैं उस समय सेलेक्ट हो गया होता तो भारतीय वायुसेना में मेट ऑफिसर हो गया होता और भारतीय वायुसेना के मेट ऑफिसर होने के नाते कहां जाता यह मुझे पता नहीं क्योंकि अगर आ, मेट ऑफिसर हो भी जाता तो भाई मेटेरोलॉजी में मेरी तो रुचि भी नहीं है और अब आज की तारीख में आपसे यह बता सकता हूं कि मेटेरोलॉजिस्ट मेरे हिसाब से शुद्ध अंदाजा लगाते हैं कि भैया बारिश होगी नहीं होगी गर्मी पड़ेगी नहीं पड़ेगी तो वो शायद शायद जो मौसम बीत चुका होता है उसी की जानकारी दिया करते हैं तो मैं तो यही समझता हूं तो अच्छा ही हुआ यार पैरल यूनिवर्स में उस तरफ नहीं गए तो ठीक है कोई बात नहीं अब अगले एपिसोड में आपसे इसके फर्दर डिटेल तो नहीं बताऊंगा फर्दर डिटेल तो आगे फिर कभी बताऊंगा मगर यह आपसे कह सकता हूं कि वह बातें करता रहूंगा मतलब ये इस बात को यहीं पर बंद नहीं करूंगा आगे भी इसकी बातें करूंगा आज के लिए यहीं बंद कर रहा हूं क्योंकि काफी लंबा हो गया मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा भी है कि भैया इतना लंबा एपिसोड मत बनाया करो तो जैसा कि मैंने आपसे कहा आप अपने मन की बात यानी आपके मन की जो बात हो वो आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल एट एच यू एम एन E के बी ए A के एच आई एट द रेट हमने एक बात कही पर जरूर लिखकर भेजिए और हाँ त्रिवेदी साहब ये ये हैंडल अब काम कर रहा है आपको तो पता ही है तो भाई इसको आप कुछ अपनी बातें कहिए और मैं कोशिश करूंगा उन बातों के जवाब देने की आपको ट्विटर हैंडल पे दे पाऊंगा तो ठीक है और नहीं तो फिर अपने किसी अगले एपिसोड में उसके बारे में बात करेंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद और हाँ मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आप मेरी बात सुन के आपके दिल में अगर कोई बात आई हो तो जरूर बताइएगा नमस्कार फिर मिलेंगे हो खिलाड़ी है कोई अन है कोई खिलाड़ी है कोई हो बाबू समझे क्या लाला समझे क्या खिलाड़ी है कोई अनड़ी है कोई